अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के अष्टम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है भिद्यते हृदय ग्रंथि इस प्रथम पदार्थ का व्याख्यान रूप जो भाष्य है तथा तो उस भाष्य पर जो टीका है उसका विचार हो गया अवशिष्ट तीन पादों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है ब्रह्मज्ञान के फल के रूप में तीन पादों में बताया जा रहा है प्रथम पाद से बताया गया हृदय ग्रंथि का भेदन ब्रह्म ज्ञान का फल है हृदय ग्रंथी है बुद्धि के साथ आत्मा का अविद्यक तादात्म्य संसर्ग और ये जो बुद्धि के साथ आत्मा का अविद्यक तादात्म्य संसर्ग रूप हृदय ग्रंथ ही है उसका कार्य है काम और कारण है मूल अविद्या जो अनादि अनिर्वचनीय है ब्रह्म ज्ञान से उस अनादि अनिर्वचनीय मूल अविद्या की निवृत्ति होती है नाश होता है और उपादान कारण के निवृत्त होने से उस मूल अविद्या का परिणाम रूप जो बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य संसर्ग रूप हृदय ग्रंथी है वह भी निवृत्त होती हैं और ज्ञान से निवृत्ति है बाध मूल अविद्या का बाद होने से उसके परिणाम हृदय ग्रंथि शब्दित बुद्धि के साथ आत्मा के तादात्म्य अभिमान का भी बाध ये विद्यते हृदय ग्रंथि इस प्रथम प्रथम पाद का अर्थ बताया गया अब द्वितीय पाद हैं छिद्यंते सर्व संशया इसका अर्थ कर रहे हैं भगवान भाष्यकार छिद्यन्ते सर्वे ज्ञेय विषया संशया ब्रह्मज्ञान का ही फल है समस्त संशयों का छेदन उच्छेद संशय हैं विषय भेद से दो प्रकार के प्रमाण विषयक संशय प्रमेय विषयक संशय प्रमाण हैं वेदांत शास्त्र उपनिषद तो उपनिषद विषयक जो संशय हैं उनकी निवृत्ति तो होती है श्रवण से श्रवण है उपनिषदों का उपक्रम उपसंगादि तात्पर्य निश्चायक प्रमाणों के आधार पर स्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से विचार इस विचार से प्रमेय विषयक संशय प्रमाण विषयक संशय दूर होता है प्रमेय प्रमेयक संशय बना रहता है उस संशय के भी प्रमे विषय संशय के अवंतर दो भेद हैं स्थूल सूक्ष्म भेद से जो स्थूल संशय है प्रमे वह तो मनन से निवृत्त होगा लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्मतर जो संशय है परमे वह चित्त में मनन होने के बाद भी बना रहता है मनन से निवर्त जो स्थूल प्रमे विषयक संशय है वह तो चला जाएगा वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है।, है प्रमे विषयक संशय का स्वरूप क्या है ये पूछ रहा है तो प्रमे विषयक संशय का स्वरूप है वेदांत मुझे जैसा बता रहा है वैसा मैं हूँ या मेरा अनुभव मुझे जैसा बता रहा है वैसा मैं हूँ यह प्रमे विषयक संशय का आकार है स्वरूप है होता है इसका कारण है इस संशय का वेदांत प्रमाण तथा रूप रूपलौकिक प्रमाण को एक जैसा ही बुद्धि महत्व दे दोनों में सम प्रामाण्य माने वेदांत भी प्रमाण है और ये हमारा अपना अनुभव भी तो प्रमाण है स्व विषयक और इन दोनों को एक जैसा ही यदि हम महत्व तो देते हैं प्रमाण मानते हैं तो स्वयं के विषय में संशय होता है कि मुझे मेरा अनुभव जैसा बता रहा है कर्ता भोक्ता परिचिन्न संसारी वैसा मैं हूँ जैसा लौकिक अनुभव बता रहा है या वेदांत शास्त्र जैसा बता रहा है वैसा मैं हूँ वेदांत तो तत्वमश आदि बता रहा है कि तुम अकर्ता अभोक्ता असंसारी असंग ब्रह्म हो मैं कैसा हूं वे, वेदांत के अनुसार हूं या स्वानुभवानुसार हूँ ये हैं प्रमे विषयक संशय का आकार और इसके हैं अवांतर दो भेद स्थूल संशय सूक्ष्म संशय स्थूल संशय प्रमे विषयक ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष माना गया है इसके लिए फिर श्रवण होने पर भी प्रमे विषयक संशय बुद्धि में रहेगा स्थूल तो अहम् ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मीय साक्षात्कार नहीं हो पाता इसके लिए मनन रूप साधन बताया है, मंतव्य इससे मनन है वेदांत अर्थ के निश्चायक तथा वेदांत विरुद्ध अर्थ के बाधक युक्तियों से स्वयं प्रमेय का विचार ब्रह्मात्मयकत्व का विचार जिससे ब्रह्म वेदांत का जो अर्थ है ब्रह्मात्म एकत्व एक सुनिश्चित हो जाए और जो ये हैं भेद ब्रह्म और आत्मा का ये बाधित हो जाए ऐसी युक्तियों से प्रमेय का चिंतन मनन कहलाता है और ये मनन जब परिपक्व होता है तो स्थूल संशय निवृत्त हो जाते हैं प्रमे विषक प्रमे विषय स्थूल संशय निवृत्त होंगे सूक्ष्म संशय बने रहेंगे वे सूक्ष्म संशय प्रमे विषक अहम ब्रह्माष्टमी इत्याकारक साक्षात्कार की उत्पत्ति में बाधक भी नहीं है प्रतिबंधक नहीं है उन संशय के रहते हुए भी अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होगा तो जैसे चित्त की अशुद्धि की भी तारतम्यता है ना, तो जो स्थूल मल है वह ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है नित्यानित्य वस्तु विवेक की उत्पत्ति में भी प्रतिबंधक है वह निष्काम कर्म से चला जाएगा तो शुद्ध चित्त होगा नित्यानित्य वस्तु विवेक होगा वैराग्यादि साधन चतुष्टय आएगा फिर वेदांत तो विचार करेंगे और शुद्ध चित्त होगा उससे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो रज है वो समाप्त तो होगा मल और ज्ञान होगा तो ज्ञान से भी कुछ सूक्ष्म जो मल अवशिष्ट रहता है। होता है इसलिए चित्त शुद्धि की भी तारतम्यता है सारी की सारी शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति से पहले ही नहीं होती ज्ञान भी चित्त को शुद्ध करता है चित्तगत मल को हटाता है वो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम जो मल रहता है जिसे गीता में रस शब्द से कहा है रसोपेश परम दृष्टा निवर्तते परम दर्शन है परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार वह परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार होने पर निवृत्त होता है रस शब्दित सूक्ष्मतम जो मल है रागद्वेशा दी है उससे पहले तक रहता है ऐसे सूक्ष्मतर प्रमेयक संशय ब्रह्मज्ञान होने तक रहेंगे वे सूक्ष्मतर प्रमेयिषयक संशय जो ब्रह्म ज्ञान से निवर्ते हैं वह ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक नहीं माने जाते उनके रहते हुए भी ब्रह्म साक्षात्कार होगा और ब्रह्म साक्षात्कार होते ही ये निवृत्त हो जाएंगे तो इसलिए छिद्यंते सर्व संशया इसमें सर्व संशय लेना वे जो ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं है ब्रह्म ज्ञान से निवर्त्य है ऐसे प्रमेय विषयक संशय और स्थूल संशय मैं जैसा वेदांत मुझे बता रहा ऐसा हूँ या मेरा अनुभव जैसा बता रहा ऐसा हूँ ऐसा स्थूल संशय रहेगा तो अहम् ब्रह्मास्मि ज्ञान ही नहीं होगा वो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है वह ज्ञान उत्पन्न होने से पहले ही निवृत्त होना जरूरी है जो जो ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है चित्त में उन उन दोषों की निवृत्ति तो ज्ञान उत्पत्ति से पहले होना आवश्यक है और जो ज्ञान निवर्त्य दोष है चित्त में वे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक नहीं माने जाते हैं उनकी निवृत्ति होगी ज्ञान से उत्पन्न हुए ज्ञान से इसलिए ज्ञान उत्पत्ति के समय वे रहेंगे उत्पन्न होकर के नष्ट करेगा ज्ञान तो सर्व संशय शब्द से ज्ञान से निवर्त्य जो प्रमेय विषयक सब संशय है उनको लेना और उनकी तस्म दृष्टि परावरे निवृत्ति बताई जा रही है परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर प्रमे को सभी संशय उच्छिन्न हो जाते हैं यह अर्थ है भष्कर भगवान करते हैं कि छिद्यन्ते सर्वे ज्ञ विषया संशया तो सभी ज्ञे विषयक संशय उच्छिन्न हो जाते हैं यानी बाधित हो जाते हैं ज्ञान से उच्छिन्न होना है उच्छेद होना है बाद छिदे का ही अर्थ किया है विद आया सर्वे ज्ञे विषया संशया विच्छेद आयाती ऐसा अनुय करना कि ज्ञे विषयक समस्त संशयों का विच्छेदन हो जाता है मूलस्तच्छिद्यंते का अर्थ कर दिया विच्छेद आयान्ति जो संशय लौकिक प्रमाण को महत्व देने वाले जो लोग हैं संसारी उनके मृत्यु पर्यन्त चित्त में बने रहते हैं वे प्रमे विषयक संशय निवृत्त हो जाते हैं ये दिखाने के लिए बीच में लिखते हैं लौकिका नाम आ मरणात तू गंगा वत प्रवृता संशया प्रवृत्ता ये संशया का विशेषण है तो जो लौकिक जन है इन्हें ब्रह्मात्म एकत्व तो साक्षात्कार से रहित है उनको यहाँ लौकिक शब्द से लेना अज्ञानी को ब्रह्मात्म तो बोध नहीं है जिन्हें उनके चित्त में तो ये ज्ञान से निवर्त्य ब्रह्मात्म एकत्व तो बोध से निवर्त्य जो प्रमे विषयक संशय है वह तो बने ही रहेंगे ज्ञान को छोड़कर के अन्य कोई भी साधन इन विषयक संशय की निवृत्ति का है नहीं और ज्ञान जब न हो तो फिर ज्ञान से निवर्त्य जो दोष है वह बने ही रहेंगे उस दृष्टि से कहते हैं कि लौकिका नाम तो। इसमें आंग उपसर्ग है अभिविधि अर्थ में मरण तक यानी पूरे जीवन और मरण शब्द से लीजिए पारमार्थिक मृत्यु को और पारमार्थिक मृत्यु है शरीर त्रय के साथ संबंध विच्छेद ये लौकिक मृत्यु तो है व्यावहारिक मृत्यु केवल स्थूल शरीर के साथ संबंध विच्छेद तादात्म्य संबंध का विच्छेद जो कर्मज संबंध था वो कर्मज संबंध का विच्छेद ये है व्यावहारिक मृत्यु और भ्रांतिज संबंध की मृत्यु नाश वो होता है ज्ञान से और नहीं तो एक स्थूल शरीर के साथ संबंध विच्छेद होता है दूसरे शरीर के साथ संबंध बनता है इसलिए और ये मरण शब्द उपलक्षण है जन्म का तो जन्म मरण यानी संसार तो आ आमरणात् यानी जब तक संसार है तब तक ये चलता ही रहता है कैसे चलेगा चित्त में संशय प्रमे विषय तो गंगा स्रोतोवत प्रवृता, जैसे गंगा जी का स्रोत प्रवाह निरंतर अखंड बहता रहता है ऐसे ही ये प्रमे विषयक संशय में निरंतर बने ही रहते हैं खंडित नहीं होते किनके तो लौकिकानंद यानि अज्ञानंद जिनको ब्रह्मात्म एकत्व तो बोध नहीं है उनके चित्त में गंगा प्रवाहवत निरंतर प्रवृत्त होने वाले कभी भी न रुकने वाले उच्छिन्न न होने वाले जो प्रमेय विषयक संशय है वे उनका निवर्तक ब्रह्मात्म एकत्व तो साक्षात्कार होते ही निवृत्त होते हैं विच्छेद आयाती ज्ञाना सर्वे संशया प्रमेय विषया विच्छेद आया ऐसा अनुय करना और लौकिका प्रवृत्ता एव भवती तो जो लौकिक है यज्ञ हैं उनके चित्त में तो वे हमेशा बने ही रहते हैं हाँ तो तू शब्द ज्ञानियों का अज्ञानियों में वैलक्षण्य बताता है ज्ञानियों के प्रमे विषयक सब संशय तो उच्छिन्न हो जाते हैं विच्छेद को प्राप्त करते हैं और लकिकों के बने रहते हैं यह वेलक्षण्य है उस वैलक्षण्य का द्योतक है तू शब्द तो हां। हां। तो हां। तो हां। हां। हां। है हाँ हाँ यानी हाँ लौकिकों में ज्ञानियों का जो वैलक्षण्य है उस उसको बताएगा तो लौकिका तो आम, लौकिका आमरणा आमरणातु प्रवृत्ता प्रमे विषया संशया ऐसा अनुय करना और वो प्रवृत्त रहते हैं निरंतर इसे समझाने के लिए बीच में दृष्टांत है गंगा स्रोतोवत तो ये द्वितीय पादार्थ हुआ द्वितीय पाद का अर्थ तृतीय पाद है क्षीयंते चास्य कर्माणि प्रथम पादने ने हृदय ग्रंथि शब्दित जो देहादि के साथ भ्रांतिज संबंध है उसका नाश ब्रह्मज्ञान का फल बताया और द्वितीय पाद ने प्रमेविषक सूक्ष्म जो संशय हैं ज्ञान मात्र से निवर्त्य उनकी निवृत्ति ब्रह्मज्ञान का फल बताया तृतीय पाद बताता है कर्म जो जन्म मरण के हेतु हैं तो संसार का हेतु यह कर्मज संबंध हृदय ग्रंथि शब्दित और हृदय ग्रंथि शब्दित कर्म भ्रांतिज संबंध का जो कार्य है काम अविद्या काम हृदय ग्रंथि ये अविद्या का कार्य होने से उसे अविद्या भी कहते कार्य अविद्या अविद्याभ्यास और उसका कार्य है काम और कर्म इसे माना जाता है संसार का हेतु संसार का अर्थ है बार बार जन्मना मरना ये है संसार और इस संसार का हेतु अविद्या काम कर्म और इन तीनों का निवर्तक है ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार ये बताया जा रहा है तो आ, ग्रधे ग्रंथी शब्द से अविद्या और काम इनकी निवृत्ति बताई गई जो तीन हेतु हैं अविद्या काम कर्म इनमें से दो की निवृत्ति प्रथम पाद के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के फल के रूप में बताई और तीसरा हेतु है संसार का कर्म उसकी निवृत्ति बताई जा रही है तीसरे पाद से क्षीयंते चाष्य कर्माणी तो अस् शब्द से लेना प्रथम पदार्थ तथा द्वितीय पदार्थ से संपन्न व्यक्ति प्रथम पदार्थ है रधे शब्दित भ्रमज संबंध का विच्छेद पूर्वक कामना की निवृत्ति यह जिसके जीवन में हो गई है अविद्या काम रहित व्यक्ति ये प्रथम पादार्थ हो जाएगा और द्वितीय पादार्थ है सर्व संशय रहित व्यक्ति तो सर्व संशय जिसके प्रमे विषयक निवृत्त हो गए हैं जिसके चित्त में अपनी ब्रह्मरूपता के विषय में सूक्ष्म से सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम कोई संशय नहीं है वो है जैसा अज्ञानी को मैं मनुष्य हूँ इस अपने मनुष्य विषय के अनुभव में कोई संशय नहीं होता ऐसे मैं ब्रह्म हूँ इस निश्चय का विरोधी कोई संशय जिसके चित्त में नहीं है माना जाएगा द्वितीय पादार्थ से संपन्न है द्वितीय पादार्थ का उसके जीवन में वो अर्थ घट गया है द्वितीय पादार्थ घट गया है तो ऐसे अश्य शब्द से उन दोनों को लेना जिसका अविद्या काम रूप संसार हेतु निवृत्त हो गया है और प्रमे विषयक सूक्ष्मतम संशय भी जिसके चित्त में नहीं है ऐसा व्यक्ति अस्य इस सर्वनाम से ग्राह्य है ब्रह्मज्ञानी और उसके जो जन्म मरण के हेतु हेतुभूत संचित कर्म है। पूर्व में असंख्य जन्मों में जो किए हैं पुण्यपाप लेकिन पूर्व में जिन किए हुए कर्मों का फलोपभोग नहीं हुआ है और अज्ञानी को अवश्यमेव उनका फल भोगना होता है ना भुगत क्षीयते कर्म अवश्यमेव अवश्यम भोक्त कर्म शुभाशुभम ना भुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतर अवश्यमेव भोक्त कृत कर्म शुभाशुभ ये शास्त्रवन जिन कर्मों का किए हुए ज्ञान होने पर उन्हीं की निवृत्ति बताई जा रही है यहाँ पर उनका क्षय ज्ञान से तो अज्ञानियों को किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना ही होता है वो अवश्यम भावी है फल अज्ञानी को कर्म का फलोपभोग अवश्यम भावी है तो पूर्व जन्मों में जिन कर्मों को किया है और फलोपभोग नहीं कर पाया पाया है लेकिन ज्ञान की साधना करते करते जब ज्ञान उत्पन्न हुआ और कर्म की आश्रयभूता जो बुद्धि है उस बुद्धि के साथ जो भ्रांति जो दात्म्य संबंध था हृदय ग्रंथी शब्दित वह निवृत्त हुआ तो बुद्धिस्त जो कर्म है जैसे बुद्धिस्त काम वो बुद्धि में देखता है अपने में नहीं देखता ऐसे बुद्धिस्त कर्म वह भी ब्रह्मज्ञानी के साथ अन्वित नहीं होंगे वह क्षीण हो जाएंगे उनका क्षय होगा का मतलब ब्रह्मज्ञानी के जन्मांतर रूप फल के आरंभक नहीं बनेंगे ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अस्य कर्माणी क्षीयंत तो जिसका ब्रह्मज्ञान से बुद्धि के साथ तादात्म्य अभिमान रूप अविद्या रूप अध्याय समाप्त हुआ है वह उसके बुद्ध कर्म भी क्षीण हो जाते हैं संचित कर्म और क्रियमान जो कर्म हैं उन क्रियमान कर्मों का आलेप बाद में उसके उपाधि से जब तक प्रारब्ध है तब तक उपाधि से होने वाले जो व्यापार हैं उन व्यापारों का संश्लेष ज्ञानी के साथ नहीं होगा क्योंकि सर्वदा असंग चेतनमय हूँ यह निश्चय ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्मज्ञानी की उपाधि के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उस समय भी रहता है अतः उन कर्मों का लेप नहीं होगा इसलिए कर्माणि शब्द से संचित कर्म का नाश और क्रियमान कर्म का आलेप लेना कर्माणि शब्द से दोनों को लेना क्षीयंते शब्द से संचित कर्मों का तो क्षय नाश और क्रियमान कर्मों का आलेप ये समझना और प्रारब्ध कर्म वह बना रहेगा ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा ज्ञान के साथ ज्ञान का प्रारब्ध के साथ कोई विरोध नहीं है कल्पकोटि शतरअपी तो जो किया हुआ कर्म है जो संचित कर्म और क्रियमान कर्म वो तो ज्ञान से समाप्त तो हो रहा है ज्ञानी का और वो जो है अज्ञानी के लिए वचन है वो मीमांसा का वचन है पूर्व मीमांसा का तत्व ज्ञानी के लिए नहीं और तत्वी के लिए तो क्षींते चाष्य कर्माणी तस्मिन परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार हो गया तो फिर संचित कर्म का फलोपभोग किए बिना ही क्षय निवृत्ति और क्रियमान कर्मों का आलेप ये जो किए हुए कर्म हैं ज्ञानी के फिर संचित कर्म और क्रियमान कर्म प्रारब्ध तो ज्ञानी की उपाधि में ही जब तक ज्ञानी की उपाधि है वो अपना परिणाम दिखाएंगे फल दिखाएंगे ज्ञानी की उपाधि में ज्ञानी के साथ तो उन प्रारब्ध कर्मों का भी ज्ञानी तो हैं ब्रह्मवेद ब्रह्म भूति के अनुसार ब्रह्म ही और प्रारब्ध का फलोपभोग भी ब्रह्म को नहीं होता लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की जो उपाधि है कार्यक्रम संघार उसके सामने जो पुण्यात्मक प्रारब्ध हैं तो अनुकूल परिस्थितियां उपस्थित करेगा और पापात्मक प्रारब्ध है तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ उपस्थित करेगा ये अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरी रहेगी ब्रह्मज्ञानी की उपाधि जब तक उसका प्रारब्ध है दोनों स्थितियाँ ब्रह्मज्ञानी के सामने आएगी अनुकूलताएँ भी प्रतिकूलताएँ भी उपाधि के सामने आएगी लेकिन वह कमलपत्रवत उन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरी हुई जो अपनी उपाधि हैं उसमें तादात्म्य न करने से असंग रहेगा उससे भी उससे भी असंग रहेगा लेकिन उपाधि में तो वो सब होगा प्रारब्ध का परिणाम इसलिए कर्मणि शब्द से प्रारब्ध से अतिरिक्त संचित कर्म और क्रियामान कर्मों को लेना वे क्षीण हो जाते हैं संचित कर्म क्षण होते हैं प्रार्थ और क्रियमान कर्मों का आलेप और प्रारब्ध का भोग करके ही क्षय होता है ये भाष्य में भाष्कर भगवान कहते हैं कि अस्य अस्िन्न संशय से निवृत्ताविद्य विच्छिन्न संशय से द्वितीय पदार्थ से युक्त हैं जो वो बताया और प्रथम पदार्थ से युक्त हैं वो निवृत्ता से तो जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई तो उसके जो यानी विज्ञानोत्पत्ते जन्म चवृत्तफलानी ज्ञानोत्पत्ति सहभा क्षीयते कर्माणि तो ब्रह्म ज्ञानी के ज्ञान की उत्पत्ति से पहले पूर्व जन्मों में जो किए हुए कर्म हैं और फलों फलोपभोग नहीं कर पाए जिन कर्मों का जो कर्मा भी अपना फल भुगवा नहीं पाए हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं प्रारब्ध से अतिरिक्त वो कर्म और ज्ञान उत्पत्ति सहभावी कर्म से लेना क्रियामान कर्मों को <coughs> वे क्षीयंते समाप्त तो हो जाते हैं यानी संचित कर्म समाप्त तो होते हैं क्रियामान कर्म का अलेप होता है असंश्लेष होता है कर्म शब्द से प्रारब्ध को नहीं लेना है इसे कहते हैं भाष्कर भगवान आगे कि न तू एतत् जन्माररम्भ काणी प्रवृतफल तो एतत् जन्माररम्भकाणी यानी ज्ञानी का जो वर्तमान जन्म है इस जन्म का आरंभ जिन कर्मों से हुआ है वे प्रारब्ध कर्म ज्ञानी के वे न तू क्षीयते ऐसा अन्वय करना न तू जैसे संचित कर्म का क्षय हो रहा है ऐसे प्रारब्ध कर्म का क्षय ज्ञानी के नहीं होता है वो प्रारब्ध बना रहता है ऐसा क्यों तो कहते हैं प्रवृत्त फल वे तो फल देने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं ज्ञान होने होने से पहले ही प्रारब्ध सुनिश्चित हुआ है पूर्व शरीर छूटते समय ही भावी शरीर का प्रारब्ध निश्चित हो जाता है ना? तो ये शरीर का प्रारब्ध पहले निश्चित हो चुका है कि ऐसा ऐसा ये जीवन बीतना है इतने वर्ष तक अज्ञानी बनकर के रहना है इतने वर्ष बाद ज्ञान होगा वो प्रारब्ध ज्ञानानुकूल प्रारब्ध भी बनता है हाँ ज्ञान भी आ, प्रारब्ध यदि जैसे प्रतिबंधक प्रारब्ध भी होता है तो अनुकूल प्रारब्ध भी होता है वामदेव जी का प्रतिबंधक प्रारब्ध था तो सारा पुरुषार्थ हो चुका था लेकिन प्रारब्ध प्रतिबंधक होने से वो ज्ञान रुक गया तो प्रारब्ध से ज्ञान रुकता है तो प्रारब्ध से ज्ञान होता भी है तो और कुछ भोगानुकूल प्रारब्ध होता कुछ ज्ञान प्रारब्ध होता पहले जन्म की जो ज्ञानानुकूल साधनाएं हैं वे अपना फल देने के लिए फलोन्मुख होती हैं प्रारब्ध बनकर के सामने आती हैं तो ज्ञान कराती हैं हाँ तो तो देखे। देखे वैसी वैसी फिर वासनाएं भी उद्भूत होती हैं और साधनाएँ करता है हाँ प्रतिबंधक जो आएंगे उनको हटाने के लिए वो साधना करेगा तो दोनों भी वो जो वासनाएं हैं वो भी वैसे ही उद्भुत होगी ज्ञानानुकूल साधना में लगाने वाली ही क्या वो तो अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं हाँ वो प्रतिबंधक प्रारब्ध है तो जब प्रतिबंध प्रतिबंधक प्रारब्ध भोग करके समाप्त तो हो गया तो उनको फिर माता के गर्भ में रहते हुए ही ज्ञान हुआ ज्ञान होने से फिर आ, जब जन्म हुआ उनका गर्भ से बाहर आए तो ज्ञानी बनकर के आए और ज्ञान होते जन्म होते ही उन्होंने अपनी स्वरूपता को प्रकट करने वाला मंत्र बोला रोए गाय नहीं, ऐसे जन्म लेने वाला बच्चा रोता है तो वामदेव जी के मुख से तो निकला अहम इंद्र अहम सूर्य अपनी स्वरूपता को प्रकट करने वाला मंत्र उनके मुख से निकला वामदेव ऋषि के क्योंकि तो गर्भ में ही उनको ज्ञान हुआ था कुछ समय गर्भ में रहने का प्रारब्ध था उनका प्रतिबंधक पहले जन्म में ही साधना हुई थी गर्भ में कोई साधना नहीं की ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष चित्त में होता है वो सब तो उन्होंने पूर्व जन्म में ही हटा दिए थे साधना करके लेकिन प्रारब्ध का पहले जन्म में ही प्रारब्ध ऐसा बना था कि जो भावी ये जन्म देना था जो ज्ञानी लोग होते हैं ना अधिकारी उनका दो दो तीन तीन जन्मों का प्रारब्ध बनता है लंबा तो शुरू में बना हुआ जो साधक अवस्था में प्रारब्ध है वही उनको जन्म दिलाता है हाँ हाँ हाँ तो जैसे जड़ ये भरत जो है हरिन भी बने थे और हरिन के जन्म में भी उनको याद रहा वो साधना का संस्कार प्रकट होने से लेकिन वहाँ कोई कर नहीं सकते थे कुछ भी साधना तो प्रतीक्षा करनी पड़ी ऐसे ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है उस समय ज्ञान नहीं हुआ था उनको ज्ञान बाद में हुआ जड़ भरत शरीर जब मिला और उसमें ज्ञान हुआ और आ, अपने उस समय भी औदू स्थिति में ही रहे सोचा कि हमने संग किया हरिण के साथ तू जन्म लेना पड़ा इसलिए असंग स्थिति में ही हमेशा रहे जड़ भरत ऐसे जो राजा का हाथी का जन्म कह रहे हैं आप उनका भी जिस समय जन्म हो रहा है उस समय तो उनको हाथी का स्मरण हुआया होगा तो गीता में ये कहा यमय वापि स्मरण भाव तेज त्यंते कलेवरम तम तमे वैदिक य सदा तदभावुभावी था वो अज्ञानी जैसा अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय याद रखता है वैसा उसका भावी जन्म होता है जड़ भरत को हरिण याद रहा तो हरिण बनना पड़ा भरत जन्म में जड़ भरत में तो नहीं और ऐसे उस राजा को अंतिम समय में ऐसा कुछ कर्म आया जो हाथी का ही स्मरण कराया तो तो तब भी तो बना रहा। हाँ ज्ञान यानी साधना का ज्ञान बना रहा लेकिन आगे वो साधना नहीं कर सकते थे साधना करने के लिए तो फिर एक जड़ भरत का शरीर लेना पड़ा उतना तो भोग करके ही प्रतीक्षा करनी पड़ती है फिर दूसरा मानव जन्म आने तक ज्ञान तो होता है या तो मानव शरीर में निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार या तो देवता शरीर में या तो ब्रह्मलोक के शरीर में और कोई ये नहीं है ज्ञान के उपाय जो शरीर बाकी भोग यूनिया है जैसे उपनिषदों ने हाँ स्मरण मुक्तवा कलेवरम, तो ये जो प्रारब्ध कर्म है उसका तो भस्कर भगवान कहते हैं ज्ञान से क्षय नहीं होता है कि न तो एक तज्जन्म्माणी प्रवृत्तफलवात्त यानी एक तज्जन्माररंभ काी कर्माणी न तू क्षीयते ऐसा अन्वय करना क्यों तो कहते प्रवृत्त फलत्वात् वे तो फल देने के लिए प्रवृत्त हुए हैं ये क्षीयते चास्य कर्माणी तृतीय पाद की व्याख्या संपन्न हुई प्रवृत्तफल्वात्त यहाँ तक चतुर्थ पाद है तस्े परावरे इसकी व्याख्या करते भास्कर भगवान कि तस्मिन कार्यात्मना तस्मिन् परावरे साक्षात् अहम् अस्मि इति दृष्टे तो ये कहते हैं ये जो हृदय ग्रंथि का भेदन सर्व संशय का छेदन और कर्म का क्षय मंत्र के तीन पादों के द्वारा बताया गया फल है ये किससे संपन्न होता है इसका साधन क्या है तो साधन बताया चतुर्थ पाठ से तो चतुर्थ पाठ से साधन बताया गया परमात्मदर्शन परमात्मा का दर्शन भी भेद रूप से नहीं आत्मरूप से तो परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार का फल है हृदय ग्रंथि भेदन सर्व विषय संशय छेदन और कर्मक्षय तो इस दृष्टि से तस्मिन ये जो सर्वनाम हैं ये परामर्शक हैं परमात्मा का कैसे कौन से परम तो पूर्व में जिसे सर्वज्ञ कहा गया असंसारी कहा गया तो सर्वज्ञ असंसारिणी सर्वज्ञ असंसारी हैं परमात्मा और वही कार्य कारणात्मक जो संसार है, उस रूप से विवर्तित हुआ है ये कारणात्मक संसार भी उससे अलग नहीं है उसी का स्वरूप है मन अंधकार में भ्रांति से प्रतीयमान सर्पादि भी रज्जु ही हैं वह रज्जु का विवर्त स्वरूप है सर्पादि रज्जु स्वरूप के अज्ञान अज्ञानवशात सर्पादि रूप से भास रही है ऐसे ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप के अज्ञान अज्ञानवशात और ब्रह्म यानि स्वयं ही आत्मा ही अपनी ब्रह्म रूपता के अज्ञानवशात अज्ञानी को ब्रह्म कारणात्मना और कार्यात्मना भासता है मन्द अंधकार में सब को रस्सी सर्प रूप से ही भाषित होगी सर्पादि रूप से ऐसा नहीं जिसने वहाँ पर रस्सी रखी हुई है उसे मंद अंधकार होने पर भी रस्सी रस्सी रूप से ही दिखेगी और जिसे जि रस्सी का ज्ञान नहीं है उसे ही रस्सी के अज्ञान वशात, जिसके चित्त में सर्प का संस्कार उद्भूत होगा उसे सर्प रूप से रस्सी दिखेगी जिसके चित्त में दंड का संस्कार प्रकट होगा उसे वो रस्सी दंड रूप से भासेगी जिसके चित्त में माला का संस्कार प्रकट होगा वो माला रूप से भाषेगी यानी भ्रांत पुरुषों को रस्सी सर्पादी रूप से दिखेगी और जो विवेकी है उसे उस समय भी भ्रांत पुरुष सर्पादी रूप से रस्सी को जिस समय देख रहे हैं उस समय भी विवेकी उसे रस्सी ही देख रहा है ऐसे भ्रांत जीवों को ये जो संसार दिखता है संसार यानी कार्य कारणात्मक जगत दिखता है वह परमात्मा से अलग नहीं है परमात्मा को ही देख रहे हैं भ्रांत पुरुष भी जैसे सर्पादी रूप से रस्सी को ही देख रहे हैं और विवेकी रस्सी को रस्सी रूप से ही देख रहा है भ्रांत रस्सी को सर्पारी रूप से देख रहे हैं वो तो अधिष्ठान सत्य होने से अधिष्ठान सत्य होने से सत्य है परमात्मा उसी में ये कल्पित है तो सत्य परमात्मा का सत्यत्व इस जगत में प्रतीत होता है इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में कहा है न यत् अमृष वाति सकलम रज्जो यथाये ब्रह्म राम की सत्ता से ही ये ब्रह्मादि सारा संसार मृषा याने मिथ्या होता हुआ भी अमृषा भास रहा ये कहते हैं तो ये जो परावर है इसमें पर शब्द का अर्थ है कारण अवर शब्द का अर्थ है कार्य तो परावर शब्द का अर्थ निकलेगा कार्य कारण रूप तो पर रूप से यानी कारण रूप से और अवर रूप से यानी कार्य रूप से भी विवर्तित हुआ कौन है तो वही असंसारी सर्वज्ञ ब्रह्म ही है असंसारी सर्वज्ञ ब्रह्म का ही विवर्त रूप है परावर यानी कारण तथा कार्य उस ब्रह्म को कार्य कारण रूप भी कहा जाता है लेकिन वह उसका विवर्त स्वरूप है उस विवर्त स्वरूप का बाध करके और जो असंसारी निर्विकार चेतन रूप है उसका दृष्टे यानी आत्मना कृते सति ऐसा ये करना तो वो जो असंसारी परमात्मा है अवित्या अवस्था में कार्य कारण रूप से विवर्तित हुआ उसके इस विवर्त स्वरूप का बाध करके जो निर्विकार चेतन असंसारी स्वरूप हैं उसका मैं के रूप में साक्षात्कार वो है अहम ब्रह्माष्टमी इत्याकारक साक्षात्कार अनुभव वो है दर्शन परमात्मा का ये दर्शन है साधन किसका हृदयग्रंथि भेदन सर्व सर्वप्रमे विषयक संशय उच्छेदन और संचित कर्म का क्षय क्रियामान कर्म का आलेप रूप जो फल बताया है ये इस फल का साधन है सर्व असंसारी परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव। ये यह यहाँ पर कहते हैं कि तस्मिन परावरे परंच कारणात्मना, आवरंच कार्यात्मना और तस्मिन परावरे साक्षात अस्मि इति दृष्टे। तो मैं हूँ ऐसा अनुभव करने पर संसार कारण उच्छेदात मुच्छेदे तो जब ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होगा तो ब्रह्म का आत्मरूप से जो अज्ञान है वो है मूल अविद्या संसार का कारण वह उच्छिन्न हुआ तो फिर उस अज्ञान निमित्तक जो बुद्धिदि के साथ तादात्म्य हृदय ग्रंथि उसका कार्य कर्म और काम काम कर्म ये भी समाप्त होगा और इसके समाप्त होने से मुक्त हो जाएंगे पूरे श्लोक का अर्थ निकला ब्रह्म ज्ञान से संसार का कारण अवित्या काम कर्म की आत्यंतिक निवृत्ति होने से मोक्ष हो जाता है परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है ये पूरे श्लोक का अर्थ है हाँ नवम श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे